करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं और वो भी एक्सपर्ट से आपकी बात कराते हैं ताकि हमारी युवा साथी इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अपने करियर को फ्रेम कर सके तो वही ऐसा ही कुछ नई बातें हम आज के दिन सुनेंगे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ इंदू कॉन्ट्रेक्टर गुजरात से जुड़े हुए हैं एमएस इन केमिकल तो उनसे हम लोग बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना करियर में क्या क्या किया है और किस तरह से अपने जीवन को चलाया है उनसे सुनेंगे और हम उनको सुनते सुनते उनके एक्सपीरियंस को जानने के बाद अपने करियर को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से इंदु कॉन्ट्रैक्टर जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू थैंक बहुत बहुत धन्यवाद इंदु कॉन्ट्रैक्टर जी आपका और अच्छा लग रहा है हमें कि आप करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आएँ और अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर करेंगे अभी और मैं सबसे पहले क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में अपने बारे में और अपने विलेज के बारे में आपके एजुकेशन कहास नमस्कार आई एम इंदू कॉन्ट्रैक्टर i am from limbdi district surnagar of gujarat state myself is msc with organic chemistry i of passed in 1973 from gujarat university with organic chemistry specialized in space synthetic drugs actually mai totally village ka rehne wala hu limbdi is a small city mm -hmm. it is not a big city mm -hmm. phir bhi forget the more education मैं एसएससी उस टाइम पुराना एसएससी था mm -hmm. तो एसएससी के बाद मैंने अहमदाबाद में एमजी साइंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया mm -hmm. और उस टाइम वो उसका बहुत बड़ा नाम था सेंट जेवियर्स और एमजी साइंस इंस्टीट्यूट का mm -hmm. तो आई हेव ज्वाइन एम साइंस इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर बीइंग बीएससी आई ज्वाइन एम फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस एंड आई हेव डन एम एस सी विथ एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था बाई ओरिजिनल विलिंग्स ये थी बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गॉट द एडमिशन इन द बट ए and that is why I have to do B.Sc. my throughout career is distinction mm -hmm. I have got each and every year seven more than देन सेवेंटी परसेंट बट एफ आई में उसी टाइम एफ आई से मेडिकल में जाया जाता था और आई वॉज नॉट एबल टू गेट द एडमिशन इन मेडिसिन देन आई टोटली कंफ्यूज I ज्वाइन एस वाई बी एस सी एंड आई है टोटली डिस्ट्रॉइड माई कैरियर आई हैव गोट सेकेंड क्लास फिर मैंने अपने आप को बनाया मैंने सोचा ये करने से क्या फ़ायदा मैं जो निराश हो जाऊँगा तो क्या होगा मुझसे कुछ नहीं कोई बात नहीं नहीं एडमिशन मिला कोई बात नहीं मेरे पास दूसरा चॉइस है और ये सोच के बी मैंने अपने आप को आगे पढ़ने के लिए तैयार किया माइंड को भी तैयार किया अपने आप को तैयार किया और मेरे सभी फैमिली मेंबर ने भी मुझे मोटिवेट किया उसने बोला ऐसे दिलास मत हो जाओ नहीं मिला तो कोई बात नहीं और भी चांसेस है और भी फील्ड है आप वहाँ भी जा सकते हो और वैसे भी आपका कैरियर तो बहुत अच्छी है फिर आयोजन बी आई डन एम एस एंड एम करने के बाद आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड फिर हमने सोचा कि मैं क्या करूं उसी टाइम आई हैव गॉट दी जॉब ऑफ ए जी ऑफिस अकाउंटेंट जनरल जो आपने नाम सुना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है वो मुझे मिला मैंने लिया भी सही जॉब एडॉप्ट भी किया एसेप्ट भी किया लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आई हैव डन एम एस या मैं ये ए में जाऊँगा तो इट इज़ ए क्लियर नो डाउट आई वॉज ऑडिटर बट आफ्टरऑल इट इज़ ए क्लियर ही कर जाओ तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब हाँ तो मेरे परिवार में आई हैव टोटली फाइव ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स माई फादर इज यज ओन बिजनेस ही वॉज ही इज रनिंग बोबिन इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है बोबिन जो सूतर के तार को वाइंड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है लकड़े का बोबिन उसके लिमड़ी में हमारी फैक्ट्री थी मोर और हमारे को टिम्बर का बड़ा बिजनेस था हमारा और फॉल फैमिली वो सब लोग बिजनेस में ही थे किसी ने सब कोई भी नौकरी की नहीं है वैसे जो गुजराती में बोलते तो ऐसा बोलते कि हमारे खून में बिजनेस है अच्छा, अच्छा, नौकरी नहीं है अलग अच्छा, मैंने भी सोचा कि ये नौकरी तो करना ही नहीं है और इमीडिए आफ्टर मुझे सीएनएजी दिल्ली से मेरा परमानेंट का ऑर्डर मिल जाने के बाद आई रिजाइन इन दे ऑफिस <laughs> चलिए इंदु कॉन्ट्रेक्टर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके परिवार में सभी लोग बिज़नेस करते थे और आपको भी लगा कि कुछ बिजनेस टाइप का ही करना है लेकिन आपको मेडिकल में जाना था डॉक्टर बनना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुआ और फिर वहाँ पर आप काफ़ी समय तक कन्फ्यूज़ रहें लेकिन फिर फैमिली का सपोर्ट ने आपको आगे बढ़ाया और सभी लोगों ने कहा कि आप तो डिस्टिंक्शन लेते ही हैं तो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप डिस्टिंक्शन आएंगे ही तो आगे पढ़ाई जारी रखा आपने बी लेकर फिर एम आपने किया और फिर उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे जॉब्स के ऑफर भी आए और आपने किया भी लेकिन उसमें फिर भी मन कहीं ना कहीं आपका जो है आ, संतुष्ट नहीं रहा सेटिस्फैक्शन जो है आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था इसके वजह से फिर आपने आगे की सोच बनाई और किस तरह से आगे बढ़े उसके बारे में हम लोग जानेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मत बन नाइनटी पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और जैसे युवा मन होता है कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ होते जैसे आप भी कन्फ्यूज़ रहें तो आपको क्या सोच चलता था उस समय कि किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं आपने भी अपने करियर के बारे में काफी कुछ एक बार डॉक्टर बनने का अच्छा था लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या बनने का आपने सोचा था अच्छा तो ये अभी मैं आपको बताऊं मैं तो आपको बहुत पूरा 1973 की बात कर रहा हूं लेकिन आज का जो पिक्चर चल रहा है थ्री इडियट्स उसमें आपने देखा होगा कि जो आप बनना चाहते हो उसी फील्ड में जाइए कोई एक फादर मदर या किसी के दबाव में आकर कोई फील्ड मत पसंद कीजिए इसी तरह मुझे उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि उसी टाइम आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू डू द सर्विस mm -hmm. सर्विस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इवन दो आई व्यू गोट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आई वाज ऑडिटर फिर भी मुझे सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसी टाइम बोल लोग वैसा बोलते हैं भाई गवर्मेंट जॉब है ना बहुत अच्छी जॉब है बहुत अच्छा काम अभी बस अच्छी तरह से करो या से रिटायर बस, बस करते रहो रिटायर हो जा है बट आई वाज नॉट एग्री और मैंने सोचा नहीं ये तो नहीं करना है मैंने एमएससी किया है क्लियरिकल जॉब करने के लिए नहीं किया है मुझे अपना नॉलेज अपने ही फील्ड में अप्लाई करना है उसी टाइम फिर मैंने केमिस्ट तरीके एक जॉब एक्सेप्ट किया एंड आई वॉज गेटिंग ओनली टू हंड्रेड पर मंथ इसमें के, केमि, केमिस्ट्री के इलेक्ट्रिक कंट्रोल गियर में हाँ, मैं सैंपल एनालिसिस करता था हाँ, और हाँ, मैं केमिस्ट्री की जॉब लिया क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड में ही जाऊँ अपना जो फील्ड है उसमें ही जाना उसमें चाहता जाना था इस से आपको तो उसी मैंने एक साल तक मैंने अपना सर्विस किया और उसी दर मैंने अपना नॉलेज लिया कभी के केमिकल में और भी प्रैक्टिकल नॉलेज था मेरे पास थियोरिकल नॉलेज था मैंने एमएससी किया था प्रैक्टिकल नॉलेज जितना नहीं, नहीं था वहीं से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला देन आई गॉट द फॉर्मूला एंड आई वेज स्टार्ट एड ओन बिजनेस दैट इज़ नॉन एज अ रेकिंग एंटरप्राइज रैकिंग एंटरप्राइज के नाम से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपना आई वॉज़ मैन्यूफैक्चरिंग पी वी पहले मैं क्या करता था कि मेरे पास बहुत मनी पावर भी नहीं था तो मैं पी वी जो था वो मैं बाहर से मंगाता था फिर मैंने सोचा कि नहीं ये बाहर से मंगाओ तो मेरा मार्जिन कम हो जाएगा तो आई सोचा कि भाई मैं पी वी इमल्सन भी मैं अपने खुद बनाऊँ और वो विनाइल एसिडेंट मोनोमजम से बनता है तो मैंने अपनी फॉर्मूला खुद ढूंढी लोगों के पूछा तपास किया और बहुत स्ट्रगल के बाद आई हैोट द फॉर्मूला हाउ टू मैन्युफैक्चर पी वी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग पी वी आई हैव स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर एडेटिव इट इज़ जस्ट लाइक ए फेविकल तो उसी तरह मैंने अपना एडेसिव का फैक्ट्री स्टार्ट किया एंड आई है माई ब्रांड नीव रेकॉल भाई थे मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ यू जो बोल मैं जितना ईजिली बोलता हूँ इतना ईजिली हुआ नहीं, हुआ है।, नहीं सही बात है, सही बात है तो पहले मैंने जो पी वी मिनल एसिडेट मोनोमें से जो पी वी एम एल्सन बनने का जो किया उसके लिए मुझे बहुत struggle करना पड़ा क्योंकि formula ऐसे तुरंत set नहीं होती है उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्ट्रकल बहुत स्ट्रकल किस तरह का ढूंढने गए किसी से मांगे नहीं बु, बुक्स रिपर किया अच्छा, वो उसी टाइम की जो बुक्स थे ना ऑर्गेनिक की जो बुक्स थी ना उसमें जो पीवीन की फॉर्मुल आती थे उसको लिया, उसको फिर अपने रियल प्रैक्टिस में उसको अप्लाई किया और ऐसे अप्लाई करते करते मैंने अपना जो फोल्ड था वो सब फोल्ड निकाल के मैंने पीवी वी इमल्सन बनाना स्टार्ट किया वो बन आई वॉज सक्सेस टू मैन्युफैक्चर द पीवी वी पीवी पी इमल्सन बनाने के बाद मैंने उसमें से एडेसव्यू बनाया और एड्रेस के बाद मैं अपने अपना अपने नाम से अपने ब्रांड से मैंने एडेसव्यू मार्केट में रखा इसी तरह मेरा ऐसा अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने करियर को फ्रेम करने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया और जिस तरह से आपको गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी मिली सभी लोगों ने कहा कि अब आप पूरी तरह से इस नौकरी को अच्छी तरह से करो और रिटायरमेंट हो जा लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो संतुष्ट वो कहीं ना कहीं एक खटक थी कि मैं एमएससी किया हूं और मैं टेक्निकल पर्सन हूं मैं क्लेरिकल वर्क में कैसे काम करूं ये आपको लगा तो आपने फिर उसके लिए आपने फिर आपके पास तो थियरी था प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपने कहीं जगह घूमना शुरू किया और कई जगह आपने काम किया उसके बाद आपको लगा कि खुद का ही कुछ शुरू करना चाहिए तो उसके आपने काफ़ी बुक्स रेफ़र किए और फिर अपना खुद का फार्मूला तैयार करके फिर आपने एडिशिव बनाना शुरू कर दिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितना हम लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं उसमें कहीं साल लग गए होंगे आपको कहीं मेहनत आपको लग गया होगा बहुत सारे लोगों ने आपको बोला भी होगा ये ठीक नहीं है नहीं होगा आप जॉब कर लो ऐसा भी हुआ होगा काफ़ी लोगों ने आपको सलाह दी होगी लेकिन वही होता है कि जब हम लोग के पास एक जुनून होता है एक लक्ष्य होता है तो हम उसके लिए रात और दिन एक करके मेहनत करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें हैं थोड़ा सा कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों की बातों में या लोगों के प्रभाव में आने के वजह से हम अपने करियर को ठीक से फ्रेम नहीं कर पाते हैं तो इसमें मेहनत ज़रूर है क्योंकि मेहनत के बगैर आपको जो है सफलता हासिल नहीं होगा और किसी भी किताब में आप देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन कहानी को आप पढ़िए जब तक वो मेहनत नहीं करता उसको सफलता मिलता ही नहीं है तो हमारे जीवन में अगर हमको अच्छा करना है तो मेहनत ज़रूर करना है हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है बाकी कितना भी थियोरी आपके पास हो लेकिन जब तक उस थियोरी को टेक्निकल टचिंग या हार्डवर्क का जो ताकत है नहीं मिलता तब तक आप सक्सेस नहीं होते हो तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें इंदु कॉन्ट्रैक्टर जी से हो रहा है उन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत करके काम किया और फिर अपने करियर को फ्रेम किया तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया तो मैं चाहूँगा कि इंदू जी आप बताइए कि आपको कौन से गीत अच्छा लगता है हिंदी फिल्मी गीतों को अगर आपने कभी सुना हो तो कौन से गीत आपको बहुत पसंद आते हैं उनके बारे में बताइए एक हाथ कोई गीत के बारे में मैं आनंद पिक्चर का जो अमिताभ जी और राजेश खन्ना जी है जी जी जी। उनका जो गीत है वो मुझे बहुत पसंद है गीत की कड़ी तो मुझे पूरी याद नहीं है लेकिन मैं वो मुझे मेरा फेवरेट गीत है जो आनंद पिक्चर का है वही आई जिंदगी कैसी है चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद दिलाया है आइयो विद्यार्थी मित्रों आगे बढ़ते हुए गीत सुनते हैं उसके बाद फिर से जुड़ेंगे इंदू कॉन्ट्रेक्टर जी से और उनके करियर में उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ा जैसे कि उन्होंने बताया कि एलएसयू बनाना उन्होंने सीख लिया था और उससे उन्होंने काम शुरू किया था तो आगे उन्होंने किस तरह से फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया और कितना कमाया कैसे मेहनत किया उसके बारे में हम जानेंगे आगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं रेडी मॉडल नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हसाए हाँ कभी ये रूढ़ा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 जिंदगी कैसी है बहेरी आए कभी तो हंसाए कभी ये गुलाए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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे जिंदगी कैसी है पहली कभी तो ये हंसए कभी तो ये रोना जीवन के ये दो पहलू हैं कभी हमको हंसना पड़ता है कभी हमको रोना पड़ता है लेकिन इन दोनों चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं हंसना और रोने के बीच में जीवन है तो फिर जीवन की गाड़ी हम लोग सही ढंग से चला पाएंगे अगर हम लोग सोचते हैं कि मुझे हंसना है और रोना आ जाए तो फिर दुखी हो जाएंगे और अगर हम सोच रहे हैं कि हमें रोना है और हंसने की मौका मिले तो हँसेंगे नहीं तो भी मुश्किल होता है तो ये एक बैलेंस जीवन का होना चाहिए जहाँ पर हम लोग एक बैलेंस लेकर जब आप चलते हैं तो जीवन जो है सुखद अनुभूति देता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और इंदू जी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा एक ब्रांड बना तो उसके बाद किस तरह से आप आगे बढ़े उसके बारे में बताइए तो पहले क्या था तो कभी भी दुकान पे जाके आप बोलेंगे भाई कोलगेट दुकान वाला फिर भी कोलगेट की जगह कोई भी और ब्रांड दे देंगे और हम लेके कर चलेंगे कौन की कोलगेट की इतनी बड़ी अपने माइंड पे इम्प्रेशन है कि कोई भी ब्रांड हम कोलगेट ही समझते हैं इसी तरह फेविकॉल के भी इतना ब्रांड इतना मतलब एकदम लोगों के मन में बैठ गया है कि आप कोई भी ब्रांड बोलोगे कोलगेट बोलेंगे फेविकल दे दो फिर दुकान कोई भी दे दे उसी तरह मैंने उसी समय में जब भी फेविकॉल का इतना नाम था इतना लोगों के सर पर सवार थे उसी टाइम मैंने अपनी रेकोल ब्रांड मार्केट में रखी तो उसी टाइम मुझे वही कई लोगों ने बोला कि भाई ये तुम रेकॉल ब्रांड रख रहे हो फेविकॉल के सामने फाइट कर रहे हो इट इज़ नॉट इजी मैंने बोला सही बात है इट इज़ नॉट इजी फेविकॉल इज ए मल्टी नेशनल कंपनी आई एम ए स्मॉल मैन बट अगर मैं चाहूँ मुझे उम्मीद है कि आई कैन फाइट इट और मैंने अपनी रेकोल ब्रांड मार्केट में रखी तो मेरी रेकोल ग्रांड का बाजार में रखने में भी मुझे बहुत तकलीफ हुई लेकिन मैंने फेविकॉल को भी बोलो हम उसको भी पूरा कॉम किया वो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ उसी टाइम मैंने अपना रेकोल जो पैकिंग था वो 50 ग्राम का पैकिंग मैंने बाजार में रखा एंड इट वाज कॉस्ट ऑफ ओनली फाइव रुपीज़ उसी समय फेविकॉल दस में पचास ग्राम मिलता था जब मैंने अपना ब्रांड रखा और मार्केट में मैंने रखा मार्केट में वो चला तो धीरे धीरे ऊपर फेविकोल तक माहिती मिली कभी ये आदमी ने ये अब रेकॉल रखा है पाँच रुपये में देख रहा है और अपनी सेल को प्रॉब्लम हो रही है कुछ करो तो मुझे हराने के लिए मुझे कॉम्पीट करने के लिए उन लोगों ने भी पाँच रुपये में रखा लेकिन 25 फाइव एम पचास ग्राम की जगह पच्चीस ग्राम का रख दिया पाँच रुपये में अगर लोगों को बोलते हैं भाई ये भी पाँच में मिलता है ये भी पाँच में मिलता है तो लोगों क्या बोलेंगे भाई रेकोल पाँच में मिलता है तो फेविकॉल पाँच में मिलता है तो फिर फेविकॉल ही लो ने क्वांटिटी तो कम कर दिया ऐसे मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि कंपटीशन में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है कि फेविकॉल के सामने स्ट्रगल में मुझे ये भी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम हुए क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हुए मार्केटिंग में प्रॉब्लम है लेकिन मेरी एक उम्मीद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सक्सेस करूँगा I have done सक्सेसफुली आई हैव डन मई बिज़नेस वेरी सक्सेसफुली एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड माई बिज़नेस मरी और मैं तो आप सबसे भी बोलता हूँ कि भाई नौकरी करना नो no डाउट आज के ज़माने में बहुत ट्रेंड हो गई है भाई नौकरी कर लो गवर्नमेंट नौकरी हो गई ठीक है कुछ नहीं चाहिए tension नहीं है लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई नौकरी है सर अच्छी है करो नो no डाउट करो लेकिन अगर आपकी उम्मीद है आप में हिम्मत है तो नौकरी से अच्छी चीज़ है बिजनेस और बिजनेस ने आप जो चाहो जैसे चाहो किसी को भी कॉम्पेयर कर सकें लेकिन उसके लिए आपका हौसला होना बहुत ज़रूरी है इंद्रू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया और आगे बढ़े और मैं चाहूँगा कि एमएस केमिकल में जिस तरह से बहुत सारे लोग सफल हुए होंगे अपने जीवन में तो कुछ एग्जाम्पल्स जरूर दिए उन लोगों के बारे में बताइए जो इस फील्ड में आपकी तरह एम करने के बाद केमिकल में अपने जीवन को अच्छा बनाए उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको आपने निर्मा पाउडर का डिटर्जेंट पाउडर का नाम तो सुना होगा आई हैव पास्टन नाइनटीन मैंने मेरे दो साल पहले करीबन 1971 में हम एम में, में, में, में, में, में मेरे निर्मा जो बना रहे थे जो अभी बना रहे वो भाई साहब 1970 में मैं हमारे साथ ही एम में थे दो साल पहले उसने एम कर दिया मैं दो साल बाद लेट हूँ और उसने एम किया यू वॉज सिंपली एम स्टूडेंट ये स्टार्टेड डिटर्जेंट बिजनेस छोटे से चालू किया और अब तो आप जानते हैं सब कि निरमा का नाम क्या है छोटे से भी ये बोल गया वो भी उसने भी एमएससी किया है अच्छा ऐसे इसे तो मैं निरमा का तो मेरा खुद का वो उसको वैसे मेरे साथ दो साल पहले ही थे तो अच्छी तरह से आपको ना ना बता सकता हूँ ऐलिए एम किया और बड़ा भी हो सकता ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हम अब में उम्मीद होनी चाहिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स आपने दिया और बहुत सारे लोग हो सकते हैं एमएस केमिकल uh, करने के बाद काफ़ी जो है केमिकल इंडस्ट्री में नाम किया होगा काफ़ी ऐसे फैक्ट्रीज़ के नाम हम ले सकते हैं और उसमें जो बिजनेस है उसको सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगता है मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी उसके बीच में आ जाता है जब आप इंडस्ट्री लैंड बन जाते हो इंडस्ट्री आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर मार्केटिंग एक फंडा होता है जहाँ पर आपको कम्पीट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर आपका जो है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होता है यानी परीक्षा होता है कि आप किस तरह से मार्केट में खड़े उतरते हो और आप अपने आप को सक्सेसफुल मैन बनाते हो तो हर चीज़ में चैलेंजिंग ज़रूर है और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एम केमिकल में आपने मास्टरी किया है तो इसमें आगे बढ़ने के लिए किस तरह की एक विद्यार्थी को अगर मुझे केमिकल इंजीनियर बनना है या एम केमिकल में जाना है तो उसके लिए हमारे विचारों में हमारे आ, सोच में किस तरह की बातें होनी चाहिए क्या क्वालिटीज होनी विद्यार्थी की तरह से मैं आपको बताऊं कि पहले तो अपने आप को क्लियर होना चाहिए कि वॉट आई वॉन्ट टू बी मुझे क्या बनना है फर्स्ट अगर आपको केमिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो मैंने पहले ही आपको बताया था थ्री इडियट का एग्जांपल दिया पिक्चर का कि उसमें वो जो फोटोग्राफर बनना चाहता था उसको फादर उसको इंजीनियर बनाना चाहता था तो इंजीनियरिंग में वो सक्सेस नहीं।, नहीं हुआ और जब फोटोग्राफर बना तो फेमस हो गया उसी तरह पहले से अगर आपके मन में क्लियर है कि आप क्या बनना चाहते हैं और वही फील्ड में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हंड्रेड यू विल भी सक्सेस लेकिन अगर किसी के दबाव में या कहा किसी को देखा भाई वो डॉक्टर बन गया तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूँ आपको डॉक्टरी में मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दूसरों को देखने के अब मेरी जाएंगे तो यू विल नॉट बी सक्सेस मेरा आपसे ये कहना है कि पहले अपने आप को ढूंढो अपने आप को सोचो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ मेरे में कौन सी इंटरेस्ट है कुदरत ने हमें कौन सी क्वालिटी रखे कुदरत ने हम सब में कोई ने कोई क्वालिटी तो रखी है कोई भी एक उसको हमें पहचानना है उसको डेवलप करेंगे तो वी विल बी हंड्रेड सक्सेस तो किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं टेंथ के बाद हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने या कॉलेज में फिर कैसे एम एस कर सकते हैं केमिकल में उसके लिए तो जो जैसे मैं एम एस सी की बात बताऊँ तो आपको तो वो बीएससी एस केमिस्ट्री करने का है फिर एम करने का है एम अभी दो साल का कोर्स है और उसमें लिए अभी सब्जेक्ट चुन सकते हैं आई सिलेक्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एम में एडमिशन मिलता है फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से लाइन पसंद ऑर्गेनिक में जाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है फिजिकल केमिस्ट्री में जाना है एनालॉजिकल केमिस्ट्री में जाना है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है चार फील्ड होता है ठीक है अभी तो और भी हो गए तो चार में से आपको सिलेक्ट करने का सब अपनी अपनी पसंद होती है आई वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे समय की मैं बताऊँ तो जब भी मैंने एम किया तो उसी समय सब लोग मुझे भी इंटरेस्ट था और ऑर्गेनिक को फर्स्ट प्रेफ्रेंस देते थे तो आई वाज इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी में उसी समय गुजराती यूनिवर्सिटी में जो पहले सब लोग आते थे वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पसंद करता था और पूरे गुजराती यूनिवर्सिटी में ओनली फिफ्टी सीट वेस्ट देर एंड वन ऑफ देव आई वॉज पचास सीट में मुझे एडमिशन मिल गया था और मैंने किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो किया वो मेरे लिए अच्छी हुई बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ा और मैंने ये लाइन अपने को सिलेक्ट कर सका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किस तरह से हम लोग एम एस केमिकल में जाके कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपका चॉइस के अनुसार आप चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई और लास्ट में मैं कहूँगा कि जाते जाते गुजरात और राजस्थान के सभी विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए एक मैसेज सबके लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं कोई भी कोई नहीं वो कर सकते ऐसा हो ही नहीं सकता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमने केमिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट चुनना है और आगे अपना करियर को ब्राइट बनाना है तो बहुत ही अच्छी बातें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज सुनने को मिला और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी शो के माध्यम से काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिला क्योंकि लाइफ में हम लोग पढ़ते रहते हैं तो थियोरी हमारे पास होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक हम नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में जो ताकत है या जुनून है करने का वो थोड़ा सा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है जब हम लोग एक्सपीरियंस सुनते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें कितना मेहनत करना तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और एमएस केमिकल में आपने काम किया और उसके बाद आप एडेसिव खुद का बनाया और उसके लिए काफ़ी आपने स्ट्रगल किया और पूरी तरह से अच्छी तरह से आपने फैक्ट्री चलाया अपने लाइफ को सक्सेस बनाया तो ये अच्छी बात है और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के नाम भी आपने बताया है केमिकल इंजीनियर बनने के बाद क्या कर सकते हैं एम केमिकल में तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं यही आखिरी में यही पूछना चाहूँगा कि गुजरात और राजस्थान के सभी विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अपने आप में कौन सी स्किल है वो ढूंढेंगे और उसके मुताबिक से आप उस फील्ड में जाएंगे तो आप 101 एंड सक्सेस होंगे उसके लिए चाहे कुछ भी स्ट्रगल करना पड़े लेकिन निराश नहीं होने का है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप हंड्रेड सक्सेस हो जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप अपना चॉइस पहले तैयार कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है फिर उसके बाद तो रास्ता क्लियर होता है फिर उसके लिए बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी माइती आपको चाहिए वो आराम से आपको मिलेगा और आपको उसमें कंटिन्यूस मेहनत करना है और जो लोग पहले से काम कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिल सकता है या उनसे आप बातें भी कर सकते हैं लेकिन पहला है कि आपको एक डिसीशन देना पड़ेगा मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो चलिए इंदो कॉन्ट्रेक्टर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ करियर ऑप्शन में शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर कुछ नई बातें लेकर किसी नई ट्रेड के बारे में बात करेंगे तब तक आप बने रहे हमारे साथ रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपत यूनिवर्सिटी गणपत यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी